म का आसन लगा लेंगे होकर रखेंगे तीन बार ईश्वर के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे यजुर्वेद भाष्य के चालीसवें अध्याय के मंत्र के में श्री जी लिखते हैं कि मेरे सुलक्षणों से युक्त पुत्र के तुल्य प्राणों से प्यारा निज नाम ओम अर्थात जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है प्रेम संबंध होता है पिता पुत्र से प्रेम करता है पुत्र पिता से प्रेम करता है ऐसे ही ईश्वर का ओम के साथ संबंध है अर्थात ईश्वर को ओम नाम प्रिय है जैसे कोई बालक अपने माता पिता को माता पिता शब्दों से पुकारे तो उनको अच्छा लगता है और दूसरे शब्दों का प्रयोग करें मनोज रमेश आदि आदि तो वो उनको अच्छा नहीं लगता इसी प्रकार से ईश्वर को ओम नाम प्रिय है जिससे प्रेम होता है वह प्रिय लगता है और जो प्रिय होता है उसमें प्रेम होता है ओम तो का उच्चारण करते समय रक्षक अर्थ का भी मन में जप करते रहेंगे ईश्वर सबकी रक्षा करने वाला है हमें ईश्वर की रक्षाएं प्राप्त हों ईश्वर के गुण हमारी रक्षाएं करें ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ हमारी रक्षाएं करें इसके लिए आवश्यक है कि सज्जन बने सदाचारी बने तब हमें ईश्वर के गुण और ईश्वर के पदार्थ शांति देने वाले होंगे हमारी रक्षाएँ करने वाले होंगे इसके विपरीत यदि हमारा आचरण अच्छा नहीं है तो ईश्वर के गुण और ईश्वर के पदार्थ दुष्ट व्यक्तियों का विनाश करने वाले होते हैं सर्वरक्षक अर्थ का जप के साथ साथ ये भी भावना बनाए कि हमें भी ईश्वर के समान सर्वरक्षक बनना है ईश्वर वेद की रक्षा करने वाले हैं हम भी वेद के रक्षक बनें। ईश्वर धर्म की रक्षा करने वाले हैं हम भी धर्म की रक्षा करें ईश्वर प्राणियों के जीवन की रक्षा करने वाले हैं हम भी प्राणियों के जीवन के आधार बने इन भावनाओं के साथ ये मात को उनका उच्चारण करेंगे जब विश्वास अंदर लेंगे उस समय भी जब ओम का उच्चारण नहीं हो रहा होगा मन मन में ओम सर्वरक्षक ओम सर्वरक्षक ये जब श्वास अंदर लेते समय करेंगे और जब ओम का उच्चारण करेंगे उस समय मन में केवल सर्वरक्षक सर्वरक्षक ऐसा जब चलता है प्रारंभ करेंगे तीन भगवान काल में अथवा दिन कालों में प्रयोग करते हैं उन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना की जाती है उन मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है उनके प्रयोग करने की क्या विधि है यदि हम विधि पूर्वक मंत्रों का प्रयोग नहीं करते तो मंत्रों के अंदर जो स्तुति प्रार्थना उपासनाएँ हैं उनका फल हमें प्राप्त नहीं होगा स्तुति का फल प्रार्थना का फल उपासना का फल ये सभी फल हमें प्राप्त हों इसलिए मंत्रों का प्रयोग हमें विधि पूर्वक करना चाहिए मंत्रों का प्रयोग करते समय सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं ओम का उच्चारण किस लिए किया जाता है इसको संबोधन के अर्थ में विद्वान लोग बताते हैं जैसे संसार के अंदर हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाने के लिए दूसरे व्यक्ति को अपनी बात बताने के लिए पहले उसको उसके नाम से पुकारते हैं जब दूसरे व्यक्ति को उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो अपना ध्यान अन्य विषयों से हटाकर हमारी ओर केंद्रित करता है और जब उसका ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो जाता है फिर हम उसको अपनी बात बताते हैं ये संबोधन का प्रयोजन लोग के अंदर देखा जाता है आप इससे परिचित परंतु ईश्वर के विषय में संबोधन का क्या प्रयोजन है क्या ईश्वर का ध्यान हमारे से हटकर कहीं किसी दूसरे विषय में होता है? ऐसा तो नहीं होता ईश्वर हर समय सबको एक साथ जानते रहते हैं ये प्रयोजन तो संबोधन का नहीं है ईश्वर के विषय में कि हम ईश्वर का ध्यान अन्य विषयों से हटाकर अपनी ओर केंद्रित करें संबोधन से हमारा प्रयोजन है हमको लाभ होता है व्यवहार काल में हम ईश्वर को भूले रहते हैं ईश्वर की समीपता को याद नहीं रखते कि ईश्वर हमारे समीप है, ईश्वर की सत्ता है जब ओम के माध्यम से संबोधन किया जाता है तो हम ये याद कर लेते हैं कि ईश्वर हमारे समीप है और हम ईश्वर को पुकार रहे हैं अर्थात इससे हमको लाभ होता है हमें ईश्वर की समीपता का बोध होता है इसलिए मंत्रों को बोलने से पहले हमें ओम के माध्यम से संबोधन करना चाहिए संबोधन का फल है ईश्वर के साथ मेल हो जाना मिलन हो जाना और ये स्तुति प्रार्थना उपासना में जो उपासना है उपासना का ये एक फल बताया गया है परमात्मा के साथ मेल होना तो जब हम संबोधन करते हैं तो हमारा परमात्मा के साथ मेल हो जाता है हम परमात्मा से मिल जाते हैं हम ईश्वर को अपने समीप अनुभव करने लगते हैं और उसके बाद फिर हम अपने विषय को ईश्वर के समक्ष निवेदित करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते समय सबसे पहले हमें संबोधन के माध्यम से ईश्वर को उखारना चाहिए जिससे कि हमें ईश्वर की स्मृति होने लगे दूसरी बात मंत्रों का प्रयोग करते समय हमें मंत्र अच्छी प्रकार से याद हों मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हमें आता हो किसी भी शब्द को किसी भी पद को किसी भी मात्रा को हम भूलें ना अथवा उनका गलत उच्चारण ना करें तीसरी बात मंत्रों का उच्चारण करते समय मंत्र के शब्दों के जो अर्थ हैं वो अर्थ हमें याद होने चाहिए किसी शब्द का एक अर्थ किया गया है किसी शब्द के अनेक अर्थ किए गए हैं तो एक अर्थ है अथवा अनेक अर्थ हैं वो हमें याद हों और प्रमुखता हमें ऋषिकृत अर्थों की देनी चाहिए जितना ऋषिकृत भाष्य उपलब्ध होता है के माध्यम से हमें मंत्रों के अर्थों को याद करना चाहिए शब्द का उच्चारण शब्द का अर्थ फिर अर्थ के ऊपर हमें विचार करना चाहिए यदि हमने अर्थ के ऊपर विचार नहीं किया तो अर्थ से संबंधित जो भावना है वो मंत्र के प्रयोग काल में भावना बने ही नहीं इसलिए मंत्रों के अर्थों को याद करके अलग समय में अलग समय निकालकर एक एक अर्थ के ऊपर विचार करना चाहिए जैसे उदाहरण के लिए एक ओम का अर्थ है सर्वरक्षक अब इसके ऊपर हमें विचार करना है सबकी रक्षा करने वाला ईश्वर सबकी रक्षा करता है सब कौन है किन किन की रक्षा करता है दूसरा प्रश्न कैसे रक्षा करता है उसकी रक्षा की क्या विधि है तो ईश्वर वेद की रक्षा करता है ईश्वर संसार की रक्षा करता है ईश्वर सज्जनों की रक्षा करता है धार्मिकों की रक्षा करता है ईश्वर प्राणियों की रक्षा करता है भूत से जाता प्रतिरेक जो परमेश्वर संपन्न संपूर्ण उत्पन्न हुए संसार का एक अद्वितीय पति अर्थात पालन करने वाला है रक्षा करने वाला है प्रातःकालीन मंत्र में हम बोलते हैं ब्राह्मणस्पति जो ईश्वर वेद संसार और अपने उपासकों की रक्षा करने वाला है तो इस प्रकार से शब्द परमाणु से हमें यह पता लगता है कि ईश्वर इन इनकी रक्षा करता है अब प्रश्न उत्पन्न होता है ईश्वर वेद की रक्षा कैसे करता है वेद की रक्षा का तात्पर्य क्या है वेद की रक्षा का अर्थ है वेद मंत्रों को याद करना उनके शब्दार्थ संबंधों को समझ कर जानकर याद रखना वेद के अंदर जो विधि निषेध बताए गए हैं उन विधि निषेध का पालन करना जिन बातों की प्रेरणा दी गई है उन बातों को व्यवहार में लाना जिन बातों को ना करने की प्रेरणा दी गई है उन बातों को व्यवहार में ना लाना ये वेद की रक्षाएँ हैं अब प्रश्न उत्पन्न होता है वेद की रक्षा कौन करता है विद्वान करते हैं ब्राह्मण करते हैं अथवा ईश्वर करता है ब्राह्मण लोग विद्वान लोग वेद को कंटस्थ करते हैं वेद के शब्दार्थ संबंध को जानते हैं वेद के अंदर जो विधि निषेध है उसके अनुसार अपने व्यवहार को करते हैं तो वेद का रक्षक कौन हो गया विद्वान हो गए ब्राह्मण हो गए परंतु विद्वान अथवा ब्राह्मण भी बिना ईश्वर की सहायता के वेदों को कंठस्थ नहीं कर सकते उनके शब्दार्थ संबंधों को नहीं जान सकते वेद के अंदर जो विधि निषेध बताया गया है उनको व्यवहार के अंदर नहीं जानते ईश्वर प्रदत्त ज्ञान विज्ञान सामर्थ्य से उत्साह से प्रेरणा से वो इस कार्य को करते हैं तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वेद की रक्षा करने वाला ईश्वर ईश्वर लोकलोकांतरों की रक्षा करता है सूर्य के चारों ओर अनेक ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं अपनी अपनी खरीदियों में यदि ये न घूमते तो सूर्य की आकर्षण शक्ति से सूर्य में आकर नष्ट प्रष्ट हो जाते तो सूर्य के चारों ओर ये जो घूम रहे हैं इनकी जो विशेष गति है उस विशेष गति के कारण ये सूर्य से आकर चिपकते नहीं और नष्ट नष्टभ्रष्ट नहीं होते तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो गति लोक लोकांत्रों के अंदर है ये किसने उत्पन्न की? क्या लोक लोकांतरों को ये पता है कि हमें सूर्य से इतने दूरी पर रहते हुए इतनी गति से घूमना है नहीं क्योंकि तो लोक लोकान्तर जड़ है उनमें कोई ज्ञान नहीं है तो ऐसे से दुआ कि ईश्वर की व्यवस्था से ये लोक लोकांतर सूर्य से विशेष दूरी में रहते हुए विशेष गति करते हैं इसके कारण आपस में टकरा नष्टभ्रष्ट नहीं है। इस रूप में ईश्वर वेदों की लोकलोकांतरों की रक्षा करते हैं फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर सज्जनों की रक्षा कैसे करते हैं ईश्वर सज्जनों को उत्तम बुद्धि देकर उनकी रक्षा करते हैं सज्जनों को ये उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई वो प्रतिदिन ध्यान करते हैं व्यायाम करते हैं जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं स्वाध्याय करते हैं यज्ञ करते हैं पुरोकार करते हैं ये उत्तम बुद्धि उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुई ये हम कैसे जानें? हमने ईश्वर को उनको उत्तम बुद्धि दे, देते हुए देखा तो है नहीं तो यह हम कैसे जानें कि ईश्वर ने उनको उत्तम बुद्धि दी और उनकी रक्षा की तो एक अनुमान का प्रकार होता है जिसको सामान्य दृष्ट अनुमान कहते हैं और वो एक नियम के आधार पे अनुमान किया जाता है नियम यह है कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है परंतु उसका फल भोगने में प्रतंत्र है अर्थात वो उसका फल स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता जो कर्माध्यक्ष है वही उसको फल प्रदान करता है इस नियम के आधार पर हमने ये जान लिया कि ये सज्जन व्यक्ति है ये धार्मिक व्यक्ति है ये अच्छे कर्म कर रहा है और उसका फल उसको अच्छी बुद्धि के रूप में प्राप्त हुआ है तो ये अच्छी बुद्धि उसने स्वयं प्राप्त नहीं की उसको अच्छी बुद्धि किसी ने दी है जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति उसकी रुचि अच्छे कार्यों में है तो वो अच्छी बुद्धि देने वाला कौन है उसने स्वयं तो उस बुद्धि को प्राप्त किया नहीं शरीर आदि जड़ पदार्थ हैं वो उसको बुद्धि दे नहीं सकते तो परिशेष न्याय से ये सिद्ध होता है कि ईश्वर ही सज्जनों को श्रेष्ठ बुद्धि देकर उनकी रक्षा करते हैं तो इस प्रकार से एक एक अर्थ को लेकर उसको परमाणु से सिद्ध करना शब्द प्रमाण से सिद्ध करना प्रमाण से सिद्ध करना उपमान प्रमाण से सिद्ध करना और दूसरा विभाग होता है उसके ऊपर संशय उठाकर फिर समाधान करना अब कोई व्यक्ति ऐसी शंका उठा सकता है कि ईश्वर धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा कहाँ करते हैं हम देखते हैं कि संसार के अंदर जो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो हीन ही दरिद्र दिखाई देते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो धनवान ऐश्वर्यशाली दिखाई देते हैं तो ईश्वर धार्मिकों की रक्षा कहाँ कर रहा है ये संशय मन में उत्पन्न हो सकता है तो इसका समाधान भी हमें करना चाहिए कि रक्षा का तात्पर्य है दुखों से बचना और सुख दुख का संबंध होता है आत्मा से जो धार्मिक व्यक्ति होता है उसकी आत्मा में विवेक होता है ज्ञान विज्ञान होता है और वो कम साधना में भी प्रसन्न रहता है आनंदित रहता है इसके विपरीत जो अधार्मिक व्यक्ति होता है उसकी आत्मा में विवेक नहीं होता ज्ञान विज्ञान नहीं होता और अधिक साधनों के होने पर भी वो अशांत रहता है दुखी रहता है चिंतित रहता है तनावग्रस्त रहता है ईश्वर ने मनुष्य के शरीर के परमाणुओं की रचना इस प्रकार से की है ऋषि दयानंद जी इस बात को ऋग्वेद भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि जब मनुष्य धर्म का आचरण करता है तो धर्म का आचरण करने से आत्मा का ज्ञान आत्मा का विवेक बढ़ता है इस प्रकार से ईश्वर ने ये मनुष्य शरीर की रचना की और जब अधर्म आचरण करता है तो उसकी आत्मा का ज्ञान आत्मा का विवेक नष्ट हो तो इस प्रकार से हमें अर्थों के ऊपर विचार करके उस अर्थ को निश्चित करना चाहिए उस अर्थ के ऊपर हमारा विश्वास हो जाए उस अर्थ के ऊपर हमारी श्रद्धा हो जाए कि हाँ ईश्वर निश्चित रूप से ऐसे रक्षा करता है इन इनकी रक्षा करता है इस विषय में मुझे कोई संशय नहीं तो जब हम अलग से बैठकर मंत्र के एक एक शब्द के ऊपर विचार करेंगे विचार करने के बाद निश्चय करेंगे तो मंत्र के प्रयोग काल में यही विचार और यही निश्चय भावना के रूप में उपस्थित होगा यदि हमने अलग से बैठकर मंत्रों के अर्थों के ऊपर विचार नहीं किया निश्चय नहीं किया तो मंत्र के प्रयोग काल में जो भावना बननी चाहिए वो भावना नहीं बननी और शास्त्रों के अंदर भावना बनाने का विधान किया गया है तपस तद तदर्थ भावनम अर्थात ओम का जप करें और उसका जो अर्थ है उसकी भावना बनाएं तो भावना बनाने के लिए ये प्रक्रिया हमें अलग से बैठकर करनी पड़ेगी और जब भावना बनेगी तो उससे क्या लाभ होगा मान लीजिए ईश्वर के किसी नाम के ऊपर आप भावना बना रहे हैं तो उससे स्तुति का जो फल है ईश्वर में रुचि होना ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव बनाना इस फल की प्राप्ति होगी और यदि भावना नहीं बनी केवल अर्थ अर्थ कर दिया उसके ऊपर विचार नहीं किया उसके ऊपर निश्चय नहीं किया तो ईश्वर में रुचि उत्पन्न हो जाए ईश्वर में प्रेम उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होगा हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाने लगें ऐसा नहीं होगा इसलिए स्तुति का फल हमें प्राप्त हो तो ये भावना भी बनाने के लिए अलग से बैठकर हमें अर्थ के ऊपर विचार और उसका निश्चय करना चाहिए तो पहली बात हो गई संबोधन दूसरी बात हो गई मंत्रों को याद करें शुद्ध उच्चारण से तैयार करें तीसरी बात हो गई मंत्रों के एक एक शब्दों के एक अथवा यदि कहीं अनेक अर्थ हैं उनको याद करें चौथी बात हो गई कि उन अर्थों के ऊपर अलग से बैठकर विचार करें निश्चय करें और फिर मंत्र के प्रयोग काल में ये संकल्प लें कि मुझे शब्दों के अर्थ की भावना बनानी है अगली बात मंत्रों के प्रयोग के समय यह है कि हमें ईश्वर परिधान की स्थिति बनानी चाहिए हम मंत्रों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो उस समय ये अनुभूति रहनी चाहिए कि हम जो स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं ईश्वर हमारे साथ विद्यमान है और अपनी शक्तियों से हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं जान रहे हैं। इसका क्या फल होगा उपासना का जो फल है वो फल हमें प्राप्त होगा ईश्वर के साथ हमारा मेल होगा मिलन होगा दूसरी बात जब हम ईश्वर को अपने समीप अनुभव करेंगे कि ईश्वर हमारी स्तुति प्रार्थना को सुन रहे हैं तो हमें उत्साह की प्राप्ति होगी एक छोटा बालक अपने माता पिता से मांगता है किसी अनजान व्यक्ति के पास जाने से डरता है किसी अनजान व्यक्ति से मांगने में उसको उत्साह नहीं होता माता पिता से मांगने में उसको उत्साह होता है क्यों होता है क्योंकि उसको ये विश्वास है कि माता पिता मेरी प्रार्थना को पूरी करेंगे इसी प्रकार से जब हम ईश्वर को अपने समीप अनुभव करेंगे और माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे तो प्रार्थना करते समय हमारे मन के अंदर उत्साह रहेगा इसलिए मंत्र के प्रयोग काल में ये ईश्वर परिधान की स्थिति बनी रहे अगला बिंदु जो मंत्रों के प्रयोग काल में होता है ईश्वर समर्पण की भावना मंत्रों का प्रयोग करते समय ईश्वर समर्पण का भाव हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे और ईश्वर समर्पण के दो विभाग हैं एक विभाग है कि हम जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं ईश्वर प्रदत्त साधनों से कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान से कर रहे हैं सामर्थ्य से कर रहे हैं दूसरा विभाग है जिस विषय की हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना हम अपने सामर्थ्य से पूरी नहीं कर सकते ईश्वर की सहायता की अनिवार्यता है ईश्वर की सहायता आवश्यक है ईश्वर की सहायता के बिना वो प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती ये भाव प्रार्थना वाले विषय में बना रहे कुछ मंत्र स्तुति परत होते हैं कुछ मंत्रों में स्तुति भी होती है प्रार्थना भी होती है और कुछ मंत्रों में प्रार्थना भी होती तो जिन मंत्रों में स्तुति है वहाँ पर हम पहले वाले समर्पण भाव का प्रयोग करें जिस मंत्र में स्तुति के साथ प्रार्थना भी है तो प्रार्थना करते समय दूसरे वाले समर्पण भाव का प्रयोग करें जब हम समर्पण भाव बनाएंगे तो उससे हमें प्रार्थना का जो फल है अभिमान का नाश होना वो हमारा अभिमान का नाश होगा क्योंकि सब साधन ईश्वर के हैं सब सामर्थ्य ईश्वर का है ज्ञान विज्ञान ईश्वर का है हमारा क्या है हम किस बात पर अभिमान करें दूसरी बात जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो हमें अनुभव हो गया कि ये हमारे सामर्थ्य से प्रार्थना पूरी नहीं हो सकती ये अनुभव हमारे अभिमान का नाश करेगा और ईश्वर की सहायता अनिवार्य है ये बात समझ में आ गई तो इससे हमारे अभिमान का नाश होगा और यदि ये, ये बात समझ में नहीं आई समर्पण भाव नहीं बना ईश्वर को सभी पदार्थों का स्वामी स्वीकार नहीं किया तो प्रार्थना का जो फल अभिमान का नाश है उससे हम वंचित रह जाएंगे तो कर मंत्रों का प्रयोग करते समय हम ईश्वर समर्पण का भाव भी बनाए मंत्रों का प्रयोग करते समय हम ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध भी बनाए संबोधन करें तो संबोधन करते समय हे पिता परमेश्वर और माता का प्रयोग करेंगे तो माता परमेश्वरी स्त्रीलिंग का प्रयोग लिंग यदि यद्यपि शब्दों के होते हैं ईश्वर का कोई लिंग नहीं होता परंतु व्यवहार के लिए हमें ऐसे लिंगों का प्रयोग करना पड़ता है और जब हम ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करेंगे कि ईश्वर हमारी माता है ईश्वर हमारे पिता है और उस रूप में अनुभव करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रार्थना का जो फल है उत्साह उसकी प्राप्ति होगी और ईश्वर में रुचि बढ़ेगी स्तुति का फल भी हमें प्राप्त होगा ईश्वर को जब हम माता पिता के रूप में अनुभव करेंगे तो ईश्वर में हमारी रुचि बढ़ेगी ईश्वर में हमारा प्रेम बढ़ेगा तो मंत्रों का प्रयोग करते समय कोई ना कोई संबंध भी हम ईश्वर के साथ बनाएं एक बिंदु इसमें और है व्याप्य व्यापक संबंध वो भी हमें बनाए रखना चाहिए कि मैं जीवात्मा हूँ ईश्वर में डूबा हुआ हूँ ईश्वर व्यापक है मैं व्याप्य हूँ एक देशी हूँ ये व्याप्य व्यापक संबंध बनाने से भी स्तुति का जो फल है ईश्वर में प्रेम होना वो हमें प्राप्त होता है तो इस प्रकार हमें मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए ये अनेक बिंदु बताएँ इन भावनाओं को इन क्रियाओं को मंत्रों का प्रयोग करते समय हमें करना चाहिए यद्यपि ये सभी भावनाएं एक साथ नहीं बनेगी लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे तो ये भावनाएं साथ साथ बनने लगेंगी और जब ये भावनाएं बनेंगी तो हम स्तुति प्रार्थना उपासना के फलों को प्राप्त करने लगेंगे तो अब हम संध्या उपासना के मंत्रों का प्रयोग करेंगे मानव जीवन का चरम लक्ष्य संसार रूपी के दुख सागर से तथा होना है और उसका साधन है ईश्वर की सुखी प्रार्थना उपासना ध्यान समाधि यम नियम का पालन करना योगाभ्यास करना तपस्या करना अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना ईश्वर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है ये मन मंदबुक्ति आदि पदार्थ जिनके माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे ये जड़ हैं इनको चलाने वाला मैं चेतन जीवात्मा हूँ ईश्वर व्यापक हैं सृष्टि के सभी पदार्थ व्याप्य हैं और ये नियम बनाएँ कि इस समय केवल ईश्वर संबंधित विचारों को ही करना है दूसरे विचारों को मन के अंदर नहीं निाना ईश्वर जी प्रकृति का चिंतन संक्षेप में कर लेना चाहिए जिससे कि संसार से हमारी रुचि हटे ध्यान में ईश्वर में रुचि बढ़े संसार से हमारी तृप्ति नहीं हो सकती संसार का बड़े से बड़ा ईश्वर्य हमें तृत्य नहीं कर सकता संसार के सुख क्षणिक हैं संसार के सभी संबंध अनित्य हैं मैं जीवात्मा हूँ नित्य हूँ अविनाशी हूँ मैं स्थाई सुख चाहता हूँ और वो स्थाई सुख केवल ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है ईश्वर हम सब जीवों के कर्माध्यक्ष हैं चेतन हैं न्यायाधीश हैं इन भावनाओं के साथ ईश्वर को अपने समीप अनुभव करते हुए हम सन्दे मंत्र पाकरी मंत्री जितना हो सकता है बाहर फेंकें और जब श्वास बाहर निकल जाए तो यथाशक्ति जितनी रुचि है उतना बाहर ही रोकें मन में ओम का अथवा प्राणायाम मंत्रों का जप चलता रहे जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे अंदर लेना है सामान्य रूप से जितना अंदर आ जाए पूरा अंदर भरना नहीं है। सामान्य रूप से जिस अंदर लेकर फिर पुनः उसी प्रकार से दूसरी बार श्वास को बाहर फेंकें और जब तक प्राणायाम आप करते हैं मूल बंद लगा रहे इससे हम श्वास को बाहर अधिक रोक सकते हैं मूलबंद लगाने से और भी अनेक लाभ बताए जाते हैं शारीरिक लाभ होते हैं उससे अनेक रोगों की निवृत्ति होती है बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए दूसरे काल में प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं साथ साथ में स्तंभ व्यक्ति प्राणायाम भी कर सकते हैं परंतु जो चौथा प्राणायाम है बाह्य अभ्यंतर विषय शेटी उसका अभ्यास जब हम पहले दो प्रकार के प्राणायामों का अच्छा अभ्यास कर लें उसके बाद ही स्वच्छ प्राणायाम का प्रयोग करना चाहिए तीन प्राणायामों का प्रयोग तो हम प्रारंभिक काल में कर सकते हैं शरीर के सामर्थ्य को देखें मेरा शरीर कितने प्राणायाम को सहन कर सकता है आप रोटी बना रहे हैं रोटी को तो अधिक देर तवे के ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएगी चावल को अधिक देर गैस के ऊपर रखेंगे तो वो जल जाएंगे तो कितनी देर प्राणायाम करना है कितनी देर हमारा शरीर उसको सहन कर सकता है वो हम देखें अनुभव करें कोई रोग विकार उत्पन्न ना हो मन भी हमारा शांत रहे प्रसन्न रहे प्रसन्नता पूर्वक व्यायाम प्राणायाम करना है दुखी होकर नहीं और सामर्थ्य को भी ध्यान में रखना। प्राणायाम के जो लाभ बताए हैं वो तभी होंगे जब हम पहले भी बताया था यम नियम पूर्वक प्राणायाम करेंगे तब प्राणायाम के लाभ होंगे बुद्धि बढ़ेगी बुद्धि तीव्र होगी सूक्ष्म होगी बल बढ़ेगा और यदि यम नियम का पालन हम नहीं करते तो प्राणायाम करने से हमें लाभ नहीं होगा से शरीर का बल बढ़ता है शरीर का बल बढ़ाने के लिए हम व्यायाम करते हैं और व्यायाम करते समय जब दंड बैठक लगाई जाती है तो श्वास रोका जाता है इसी प्रकार से प्राणायाम में भी श्वास को रोका जाता है जैसे व्यायाम से बल बढ़ता है इसी प्रकार से प्राणायाम भी एक प्रकार का व्यायाम है उससे प्राणों का बल बढ़ता है और प्राणों का बल बढ़ने से शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सुचारू रूप से होगी उनमें कोई बाधा या निमस्या नहीं रहती प्राण का संबंध मन से है मन का संबंध बुद्धि से है प्राण के रोकने से मन रुकता है मन के रोकने से बुद्धि विकसित होती है इसलिए प्राणायाम बुद्धि को बढ़ाते हैं बुद्धि को तीव्र करते हैं अभमशन मंत्रों का प्रयोग करेंगे ईश्वर की शक्तियों को सामर्थ्यों को अनुभव करते हुए कि ईश्वर बड़े सामर्थ्यवान हैं ये सारी सृष्टि ईश्वर के सामने एक परमाणु के तुल्य भी नहीं है इस सारी सृष्टि को ईश्वर ने अपने वश में कर रखा है ऐसे ईश्वर के अनुकूल चलने में ही हमारा हित है, है यदि हम ईश्वर से विरोध करेंगे विरोध करेंगे, तो इससे हमारी बड़ी हानि हानि होगी। उस का का विचार विचार करते हुए हम मन के अंदर करना। व्यवहार में भी हम सदा धार्मिक कार्यो में प्रवित रहेंगे इन भावनाओं के साथ ओ परमर्शन चादी तक कसो व्यजायत और अंतरिक्ष लोक ऐसे असंख्य दृथ्वी लो, लोग अंतरिक्ष किया हुआ ऐसा है। ऐसा सामर्थ्य ईश्वर में ओम संगी रायन धोटी परिक्रमा मंत्रों के माध्यम से सामने पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी दिशाओं में दूर दूर तक ईश्वर को व्यापक रूप में अनुभव करते हुए इन दिशाओं में जितने भी पदार्थ हैं वो सब ईश्वर में डूबे हुए हैं ईश्वर हम सबका स्वामी है उनमें व्याप्त है उनकी रक्षा कर रहा है ये भाव बनाएंगे ओम प्राची ति रसी पति रिदो रसी एक सर्वरक्षक परमेश्वर प्राचीन जो सामने की दिशा है उसके आप अधिपति हैं स्वामी हैं इस सामने की दिशा में दूर दूर तक आनंद तक आप व्याप्त हैं उन दिशाओं में जितने पदार्थ हैं वो सब आप में डूबे हुए हैं आप उनकी रक्षा कर रहे हैं आप उनके स्वामी हैं असी तो रक्षिता हे परमेश्वर आप बंधन रहते हैं कभी शरीर के बंधनों में नहीं आते रक्षा करने वाले हैं आदित्य ईशवा है। ये परमेश्वर आपकी सृष्टि में सूर्य की किरणें और शरीर के अंदर जो प्राण हैं वो बाण के तुल्य है अर्थात जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनको सूर्य की किरणें और शरीर उनकी रक्षा करते हैं और दुष्टों को बाण के समान पीड़ा देते हैं एक व्यो नमो दिवति व्यो नमो ये परमेश्वर आप के जो दिव्य गुण हैं जो रक्षा करने वाले हैं उसके लिए हम आपको तो धन्यवाद देते हैं दिव्य गुणों के लिए रक्षित व्यो नमो ये परमेश्वर आपकी रक्षाओं के लिए हम आपको तो धन्यवाद देते हैं यशु व्यो नमा ये ज्यो वस्तु ये परमेश्वर आपने जो बाँध के समान पदार्थ बनाए हैं जो श्रेष्ठों की रक्षा करने वाले और दुष्टों को संताप देने वाले हैं उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपके दिव्य गुणों को धारण करें और आपने जो बाढ़ के समान पदार्थ बनाए हैं उनका हम सदुपयोग करें दुरुपयोग ना करें।, करें ऐसी बुद्धि ऐसी प्रेरणा ये परमेश्वर आपने तथा ये परमेश्वर जो हमसे द्वेश करता है तो प्रति है आप अंतरयामी जिससे कि हमारा उसके प्रति एक सजो लक्षिपी शवाद नमोपति द पति कदमा चीव रक्षिहादय तेज नम धिपति जो नम रक्षि जो नम ऋषु जो नम्यं श्रीस्म गो राधिपतिद्रो रक्षिता द्रो नमिपति द्रो नम नमो द्रो नमो विषु नमो न मे द्रोसु योष्मा स्म ईश्वर के दिव्य गुणों के लिए रक्षाओं के लिए ईश्वर के बनाए पदार्थों के लिए हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया ईश्वर को धन्यवाद देना ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना है संध्या का एक विभाग कृतज्ञता प्रकट करना भी है जब हम दूसरों के उपकारों को मानते हैं स्वीकार करते हैं तो इससे हमें प्रसन्नता होती है शांति मिलती है हमारा चित्त आदर होता है और ईश्वर की भी कृपा हमें प्राप्त होती है उपस्थान मंत्रों के माध्यम से ईश्वर हमारे समीप है हम ईश्वर के निकट बैठते हैं अत्यंत श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक उपस्थान मंत्रों का प्रयोग करें ओ परमेश्वर पिता परमेश्वर आप अविद्यांधकार से परी हैं सदा आनंद में रहते हैं अपने उपासकों को सब आनंदों को देने वाले हैं आप सृष्टि का परलय करने वाले हैं और परलय काल में भी आप दोष में रहते हैं आप विद्वानों में विद्वान हैं अनंत दिव्य से युक्त हैं ज्ञान स्वरूप हैं सर्वोत्तम हैं सर्वोत्कृष्ट हैं ये परमेश्वर आपको ऐसा जानते हुए हम आपकी शरण में आए हैं हम आपको श्रद्धा पूर्वक शिव ही प्राप्त यह प्रार्थना है कृपा करते न दा मंत्र का प्रयोग संबोधन समर्पण भाव अर्थ भावना बनाते हुए ईश्वर परिणाम की स्थिति बनाए रखते हुए करेंगे हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये परमेश्वर आपकी कृपा से हम निरंतर अच्छे कार्यों को करते रहें। जिससे कि आप हमारी उस उस अच्छे कार्य से संबंधित बुद्धि को पवित्र करें परमेश्वर आप दया के भंडार हैं परम दयालु हैं आपकी कृपा से आपके लिए साधनों से ज्ञान विज्ञान से सामर्थ्य से आपने जो हमें अवसर दिया है इससे हमने ये जक उपासना आदि आंतरिक कर्म का अनुष्ठान किया आपकी कृपा से ये अनुष्ठान बिना किसी लघ्न के अच्छी प्रकार से संपन्न हुआ इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं तथा ही परमेश्वर लाथ की कृपा से हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शीघ्र सिद्धि हो या आपसे विनती करता